गीता तत्वचिंतन स्वधर्म में मरना श्रेयस्कर उनहत्तर भगवान चापलुसी पसंद नहीं प्रश्न उठ सकता है कि क्या श्रीकृष्ण चापलुसी पसंद करते थे जो बार बार अपने वचनों के प्रति श्रद्धा भाव की मांग करते हैं और असुयावृत्ति की निंदा करते हैं क्या वे अपने को और फलस्वरूप अपने मत को इनफेलिबल अमोघ बताना चाहते हैं यदि कोई व्यक्ति बार बार अपने मत की निर्दोषता का ढंका पीटता रहे तो खटकना स्वाभाविक है इन प्रश्नों के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि भगवान कृष्ण चापलूसी पसंद नहीं करते वे अर्जुन के निकट अपने ईश्वरीय स्वरूप को इसलिए प्रकट करते हैं कि अर्जुन उनका भक्त है अतः अपने संबंध में उन्होंने ये जो आत्मस्तुति जैसी दिखने वाले वचन कहे हैं वे वास्तव में भक्तों के निकट उनके स्वरूप को उद्घाटित करने वाले शब्द हैं श्रीकृष्ण अपने भक्त के मन में यह दृर्ण धारणा करा देना चाहते हैं कि वे ही जगत के नियामक ईश्वर हैं तथा उन्होंने यह जो मत प्रदर्शित किया है वह ईश्वरीय नियम है जब यह तो सहज बोध तथ्य है कि जो ईश्वर के नियमों में दोष देखता है और उन नियमों के अनुसार वर्तन नहीं करता वह सभी ज्ञानों में विमूढ़ है अविवेकी है अविवेकी ही हठपूर्वक ईश्वरीय नियमों के उल्लंघन की चेष्टा करता है और उस प्रक्रिया में नष्ट हो जाता है ऐसा व्यक्ति भले ही अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझे पर उसका सारा ज्ञान भ्रांति का ही तो पर्याय है ईश्वरीय सत्ता किसी भी यथार्थ ज्ञानी के लिए ईर्ष्या बेस या असूया का विषय नहीं हो सकती शिशुपाल आदि ने कृष्ण से ईर्ष्या की उनमें दोष देखा कंस ने उससे द्वेष किया फलस्वरूप उन लोगों का सारा ज्ञान उनकी भ्रांति का ही पोषक बना और वे अपने अविवेक के कारण मारे गए इसलिए भगवान ने अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सब साधकों को चेतावनी देना उचित समझा जिससे ईश्वरीय नेमों के प्रति अश्रद्धा हमारे भी अकल्याण का हेतु न बने जब भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार समझा दिया तब अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि जब लोगों को विदित है कि ईश्वरीय नियमों का अनुवर्तन नहीं करने से हम नाश को प्राप्त होंगे तब वे ऐसे नियमों के विपरीत आचरण क्यों करते हैं अर्जुन को आत्मविश्लेषण करने से दिखा कि उसके स्वयं के अंदर भगवान के वचनों के प्रति अवहेलना करने की प्रवृत्ति विद्यमान है यद्यपि उसने भगवान श्री कृष्ण को एक परम आत्मीय और अत्यंत स्नेही सखा के रूप में प्राप्त किया है तथापि उसने लक्ष्य किया कि उसके भीतर एक ऐसी भी वृत्ति काम कर रही है जो श्री कृष्ण के वचनों के प्रति पूरी तरह से आस्था नहीं जमने देती बल्कि सही सही आस्था को भी काटने की चेष्टा करती रहती है उसकी मनोवृत्ति को अंतर्यामी भगवान भाप लेते हैं और उसके अनकहे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं सदृश चेष्टते स्व ज्ञानवानपि प्रकृति यांति भूतानि निग्रह किम करिष्यति? ज्ञानी भी अपने निज के स्वभाव के अनुरूप चेष्टा करता है सभी प्राणी स्वभाव का ही अनुवर्तन करते हैं इसमें निग्रह भला क्या करेगा